थी उसकी ऐसी प्यारी जैसे हो फूलों की क्यारी जाने उसको क्या हुआ उसने हंसना छोड़ दिया उसने हंसना छोड़ दिया सबने हंसना छोड़ दिया Kr др ढई लाकि राज कुमारी नामखा उसका फूल कुमारी फूल कुमारी ने तु्हसीना छोड़ दिया सब उदास हो गए बाग में फूलों ने खिलल ना छोड़ दिया है क्षियों ने गाना छोड़ दियाmin डीनों से प्तिज theater जाई दास रानी दुखी मंत्री परेशान संत्री है रान, कि करें तो क्या करें। राजा रानी ने फूल कुमारी को हसाने की बहुत कोशिश की। पर वो नहीं हसी, तो नहीं हसी। एक दिन राजा ने मंत्री को बुलाया। मंत्री जी जी महाराज किसी तरह तो फूल कुमारी को हंसाइए जी महाराज यदि आप आज्ञा दें तो सारे राज्य में यह ऐलान करवा दें कि जो भी राजकुमारी को हंसा देगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा हमें फूल कुमारी की हंसी चाहिए मंत्री जी आप ऐलान करवाइए कुछ भी कीजिए आप चिंता ना कीजिए महाराज फूल कुमारी को हजारे यार उसे वो मांगा इनाम दिया जाएगा सुनो सुनो सुनो राज कुमारी को हंसाने वाले को वो मांगा इनाम दिया जाएगा सुनो सुनो सुनो कई दिन ऐसे ही बीत गए फूल नहीं हंसी पर सुनने की बात यह है कि राजकुमारी ने हंसना क्यों बंद कर दिया एक बार कुछ गाने बजाने वाले महल में आए वे गाते गाते इतने मस्त हो गए कि नाचने लगे उन्हें नाचता देख राजकुमारी बहुत खुश हुई और जोर-जोर से हसने लगी. उसकी हसी सुनकर एक नाचने वाले की नकली दाड़ी मूच ही गिर गई. राज कुमारी और जोर से हसने लगी. फोल कुमारी, हसना बंद करो. कि सिपाही ऐसे नहीं हंसते राजा की डांट से फूल कुमारी डर गई बस उसी दिन से उसने हंसना बंद कर दिया राजा बहुत पछताया सभी ने राजकुमारी को बहुत समझाया पर राजकुमारी नहीं हंसी तो नहीं हंसी एक दिन अचानक मंत्री जी दौड़े दौड़े आए महाराज महाराज कहिए मंत्री जी एक नौजवान पड़ोसी राज्य से आया है वो दावा करता है कि वो अपना खेल दिखाकर राजकुमारी को जरूर हंसा देगा खेल तमाशे तो बहुत दिखा चुके हैं मंत्री जी मुझे नहीं लगता अब कोई फूल कुमारी को हंसा सकेगा एक कोशिश और सही महाराज हम्म ठीक है वो हाजिर है महाराज क्यों भाई क्या नाम है तुम्हारा मेरा नाम आबरा का डाबरा गीली गीली गीली गीली धुम मैं कलकत्ते का जादूगर घुमा करता नगर नगर ना कोई नाम ना कोई धाम हंसना हसाना मेरा काम आबरा का डाबरा गीली गीली गीली गीली धुम चलो दो में भी हम एक मौका देते हैं नौजवान पर हम तुम्हें एक बात बता दें कि कई जादूगर खेल तमाशा दिखाने वाले कोशिश करके चले गए कोई भी हमारी फूल कुमारी को हंसा नहीं सका आब्रक डैबरा चलो तुम भी कोशिश करके देख लो आब्रक डैबरा जिली गिली गिली थुम मैं कलकत्ते का जादूगर घुमा करता नगर नगर ना कोई काम ना कोई धाम हसना हसाना मेरा काम आब्रे डबरा इली इली गिली गिली धूम आब्रे डबरा आब्रे डबरा आब्रे का डबरा इली गिली गिली गिली धूम डबरा आब्रे डबरा धूम धूम Ma'e Calcatte-ca gar नगर kar dhuba-kar-ta-nagar-nagar. Na koi kàm, na koi dhàm, hasna-hasana, mera kàm. Abra-ka-dabra, gili-gili-gili-gili. Abra-dabra, abra-ka-dabra, gili-gili-gili-gili-gili. Dabra, abra-dabra, gili gili राजा के दरबार में जादूगर को देखकर सभी बहुत खुश थे फूल कुमारी भी जादूगर के खेल को बहुत ध्यान से देख रही थी अब्रक डबरा मैं कलकत्ते का जादूगर घुमा करता नगर नगर ना कोई काम ना कोई धाम हंसना हसाना मेरा काम डबराक अब्रक कर दूं अब्रक डबरा कर दूं गिल्ली गिल्ली धूम धूम धूम गिल्ली गिल्ली नौ जवान गाता हुआ नाचने लगा जब वो नाचता तो उसकी तोंद भी खूब हिलती तब तो तुम सुनके हँसते हो तब तो तुम सुनकर हँसते हो कभी उसकी टोपी गिर जाती अचानक नौजवान की दाढ़ी गिर पड़ी फिर उसकी मूंछें यही कभी उसके नकली बाल गिर गए तो कभी टोपी अब रख डाबरा और फिर सोत की जगह पर बंधा मटका भी गिर पड़ा अब रख डाबरा गिर पड़ा धड़ा रोज तुम्हारी हर कहीं अब रख डाबरा तुम्हारी तो हंस पड़ी राजकुमारी हंस पड़ी हंस पड़ी राजकुमारी हंस पड़ी अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम परियोजना संयोजन डॉ मंजुला माथुर आलेख मोहिनी राव संगीतकार राकेश पंडित कलाकार सुचित्रा गुप्ता कीमती आनंद सुरेंद्र सेठी नीरज शर्मा और कमल साथी ध्वनयनकन दीपक पांडे निर्माण सहयोग वंदना अरिमर्दन एवं दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा